कस्तूरी तिलकं कस्तूरीलक लटपटल वक्षस्थले कौस्तुभ करतले वरमौक्तिकले करे कं कण र्वाे हरिचंदन सुललिता कंठे च स्त्री परिवेश तो विजयते गोपाल चूड़ा मणि नमो ब्रह्मण्य देवा गोब्राणिता कृष्णाय गोविंद daaya namo nama namah <coughs> kamalana Kamalama eline Nama kamalapa daaye Namas ते कमल यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्व यो वै भेद प्रहिणो तस्म तग्वेबात्मबुद्धि प्रकाशम मुक् चुर भई शरण महम प्रपदे माधुर्ज सौशील सौ कुमार ज सुधा सिंधु बलबंधु भक्तिरस जिज्ञासु जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजो दी दी दी दी दी दी दी दी। सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में अब तक मैंने आप लोगों को बताया प्रायः हम लोग यही समझते हैं ये मैं नाम का तत्व यह शरीर है और इसका प्रमुख प्रमाण है कि हमारा अपनापन हमारा अटैचमेंट इस शरीर में ही है मैं मानकर एक बार उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि संसार में ने मूर्ख किसे कहते हैं मूर्ख की परिभाषा क्या है तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया मूर्खो देहादेह बुद्धि ंथामगम स्मृता ग्यारहवें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक जो अपने को देह माने उससे बड़ा कोई मूर्ख न था न है न होगा इसका मतलब क्या हुआ अब आप लोग समझ लीजिए अपने अपने मन में मैं कुछ कहूंगा तो आप लोग कहेंगे कि ये अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं और हमको मूर्ख सिद्ध कर रहे हैं ऐसा नहीं ये फैक्ट है ये देह जो आप लोगों के सामने है प्रत्यक्ष ये पंच महाभूत से बना है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश क्षेत्र जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा ए अधम शरीर है गंदा है हजारों लाखों हैं सब से गंदगी निकलती रहती और नाव छेद बड़े बड़े हैं उनसे भी गंदगी निकलती रहती है और मरने के बाद इस देह का कोई उपयोग भी नहीं होता पशुओं के देह का उपयोग होता है इसलिए इसको अधम कहते हैं लेकिन वेद कहता है ये दशक बोधम प्राक शरीर तथा स्वर्गेश शरीर कल्पते अरे मनुष्यो ये मानव देह देव दुर्लभ है बड़ा मूल्यवान है केवल मानव देह से हम ये जान सकते हैं मैं कौन हूं मेरा कौन है ठीक है ज्ञान की दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से ये मानव देह सर्वश्रेष्ठ है लेकिन फिजिकल दृष्टि से बहुत गंदा है तो मैं ये पंच महाभूत का देह नहीं हूं ये बात हम लोग थोड़ा सा विचार करके ही समझ सकते हैं कोई मर गया हाँ। अरे भाई कहा जा रहे हो अरे वो हमारे पड़ोसी है ना आज मर गए उनकी मिट्टी में जा रहे हैं उनकी मिट्टी में आ? उनकी मिट्टी में अरे मैंने तो अभी देखा आते हुए वो लेटे हुए थे वो गए कहा अरे वो तो उनका शरीर है वो तो चार बजे चले गए इसका मतलब हम सब लोग जानते हैं कि वो जाने वाला कोई और है अरे शरीर और है यानी मैं नाम का तत्व ये पंच महाभूत का शरीर नहीं है तो एक शरीर और होता है वो अठारह तत्व का बना हुआ था है ये तो पांच ही है वो अठारह पंच ज्ञानेंद्रिय आख कान रसना त्वचा ये पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं। नासिका इन्हीं से तो आप लोग संसार के आनंद प्राप्त करते हैं विषयों को ग्रहण करते हैं ना तो पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय हाथ पैर वगैरह दस और पांच प्राण ये वायु जो आप लोग लेते हैं ऊपर नीचे की प्राण अपान ज्ञान समान उदान ये पांच प्राण होते हैं पंद्रह एक मन सोलह एक बुद्धि सत्रह एक अहंकार अठारह ये अठारह तत्वों का एक शरीर होता है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर जब आप लोग ये शरीर छोड़ते हैं जिसे आप कहते हैं वो मर गया वो तो जीवात्मा ये अठारह तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर को लेकर निकलता है केवल जीवात्मा नहीं निकलता वेद कहता है सजदा असमाद शरीरा दुत्क्रामती सही वै तई सर्वैत्क्रामती कौशित की उपनिषद तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र तो तो क्या हम सूक्ष्म शरीर हैं नए नए वो भी नहीं है क्यों जब महाप्रलय होता है तो ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता साथ में जीवात्मा के एक शरीर और होता है उसे कहते हैं कारण शरीर वो कैसे बना है वो वासनात्मक शरीर होता है वासना इच्छाएं जो होती हैं आपकी ना तो ये तीन शरीर है ये तीनों शरीर हम नहीं हैं, ये तीनों हमारे शरीर हैं, हमारा स्थूल शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा कारण शरीर ये तीनों शरीर जब समाप्त हो जाए तब उसको मोक्ष मिलता है यही बंधन है और सबसे बड़ा खतरनाक है कारण शरीर क्यों अनंत जन्मों के पाप पुण्य संचित कर्म जिसे कहते हैं वो सब इसी में रहते हैं तो इस प्रकार तीनों शरीर हम नहीं हैं इसके अलावा जो कुछ बचा वो तो है हम जीव हमारा संबंध किससे है और हम चाहते क्या है हम चाहते हैं केवल एक वस्तु क्या है उसका नाम मां बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा स्वर्गलोक हम एक चीज चाहते हैं और हम माने ये जो जीव है एक जीव नहीं सारे जीव वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक सबके सब एक वस्तु चाहते हैं उसका नाम है आनंद भगवान को माने न माने मैं को माने न माने संसार को माने न माने एक तीन प्रकार के सिद्धांत हैं कुछ लोग भगवान को नहीं मानते मैं को मानते हैं संसार को मानते हैं कुछ लोग भगवान को भी नहीं मानते मैं को भी नहीं मानते बौद्ध लोग शून्यवादी होते हैं और कुछ लोग संसार को भी नहीं मानते अद्वैत वेदांती लेकिन आनंद को सम्मानते हमको आनंद चाहिए प्रत्येक क्षण आनंद के लिए ही प्रत्येक जीव प्रयत्नशील है ध्यान दो प्रतिक्षण सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते रोते क्यों हंस रहे हो आनंद के लिए क्यों रो रहे हो आनंद के लिए क्यों बैठे हो आनंद के लिए खड़े क्यों हो गए अरे बड़ी देर से बैठे थे आनंद के लिए क्या कर रहे हो सो रहे है क्यों आनंद के लिए अब क्या कर रहे हो जाग रहे है क्यों अरे सोते सोते आठ घंटे हो गए आनंद के लिए भगवान को गाली देते हो हा क्यों आनंद मिलता है संतों की बुराई करते हो हाँ क्यों आनंद मिलता है जो काहू की देखा ही विपत्ति तो सुखी हो ही मान हूं जगंद क्या हुआ वो मिनिस्टर था ना पकड़ा हाँ गया घुस लेते तुमको क्या मिल रहा अच्छा हुआ बदमाश पकड़ा गया रिट तो तुमको क्यों खुशी हो रही है हर व्यक्ति हर समय आनंद चाहता है हर समय आप क्यों बोले रहे बार बार देखो नहीं कष्टित क्षण अपि जात उत्ष्ठ कर्मकृत कोई जीव एक क्षण को बिना कुछ किए नहीं रह सकता अकर्मा नहीं रह सकता गीता तीन पांच भागवत में भी है ये छे एक तिरपन एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता देहवान न ही अकर्मकृत भागवत छवालीस देहधारी वो चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो प्रत्येक प्रतिक्षण कर्म करना पड़ेगा और किस एम से एक उद्देश्य आनंद क्रिया अलग अलग है हमको धन चाहिए क्यों उससे सामान आएगा सब क्या करोगे सामान उसे आनंद मिलेगा आनंद क्यों चाहते हो चुप किसी के पास कोई जवाब नहीं बुला लो बृहस्पति को बतावे क्यों आनंद चाहता है हम तो बस चाहते हैं अरे हम जब पैदा हुए वही हमने चिल्ला कर कहा आनंद चाहिए आनंद ये पैदा होने में जो कष्ट हुआ वो नहीं चाहिए रोने लगा और रो कर उस कष्ट को निकाल रहा है बच्चा और मां खुश हो रही है जिंदा है रो रहा है और अगर नहीं रोया तो मां ने कहा मर गया ये मरा हुआ पैदा हुआ है अब मारोएगी तब से लेकर मृत्यु पर्यंत हमने आनंद खोजा लेकिन बालू में तेल खोजा पानी में मक्खन खोजा, गलत जगह खोजा, माइक जगत में आनंद खोजा खूब मिला जगत जब से पैदा हुए कितने बार मां को चिपटाया कितने बार बाप को चिपटाया कितने बार स्त्री पति को चिपटाया कितने बार बेटा बेटी को चिपटाया कितने बार कितने व्यंजन खाए कितना संसार देखा हाँ। लेकिन और प्यास बढ़ती गई आनंद नहीं मिला आनंद मिलने का मतलब क्या चुप शांत तृप्त पूर्ण आप नहीं चाहिए कुछ देखो मक्खन होता है हा इसको जब टेम्परेचर दो तो बोलता है उसमें पानी होता है ना इसलिए बोलता है बड़े जोर से जो जो पकता जाता है पानी जलता जाता है क्यों क्यों गंभीर होती जाती है आवाज फिर पट, पट पट पट पट पट चुप क्यों पक गया अब घी बन गया अब नहीं बोलेगा परिपूर्ण हो गया अपने लक्ष्य पर पहुंच गया आप एक घड़े को कुएं में डूबोइए ताल, तालाब में डूबोइए भक भक भक भक भक भर गया चुप अब नहीं बोलेगा यत्मरतिव सद आत्म तृप्त मानव आत्मनिवात्मना तुष्ट तस्त कार्य नीद्यते अब वो कृत कृत्य हो गया कृत कृत्य करना कर चुका भगवत प्राप्ति हो गई हा हाँ, अब करना कर चुका अब कुछ नहीं करना हैीता तीन सत्रह सब महात्मा लोग तो सब काम करते थे सनकादिक जनकादिक अधिक जन का अधिक शंकराचार्य अधिक तुलसी सूर मीरा कबीर ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश राज्य किया है प्रहलाद ने तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया अर्जुन ने मर्डर किए इतने महाभारत में हनुमान जी ने ब्राह्मणों की हत्या की लंका जला दिया आप कहते हैं महात्मा तो कृत कृत्य हो गए कुछ नहीं करते घी हो गया घी ने बोलना बंद किया लेकिन फिर बोला अब कब बोला जब उसमें कच्ची रोटी डाली गई तो घी बोला लेकिन अपने लिए नहीं बोला अब रोटी पकाने के लिए उसको पूड़ी बनाने के लिए बोला पूड़ी बन गई यहा फिर चुप दूसरी रोटी डाला फिर बोला तो भगवान और महापुरुष जो कार्य करते हैं अपने लिए नहीं करते वो परोपकार करते हैं पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया मुख्यमंत्री कारुण्यम भगवान के प्रत्येक कार्य करुणा के कारण होते हैं भगवान काल कर्म स्वभाव गुण से परे है न तो दशरथ नंदन बनते नंद नंदन बनते हैं हाँ, सबके बाप और बेटा बनते झापड़ खाते नंद जी की खड़ाऊ सिर पर रख के चलते गोपियों की छाछ पर डांस करते हैं ये दुर्दशा ब्रह्म की क्यों होती है जी इसका कारण अपना सुख नहीं है एक बार सुख मिल जाए तो सदा को मिल जाता है उसको सुख कहते हैं सब पहले विस्तार से बताया जा चुका है तो हम लोग केवल आनंद चाहते हैं क्यों ये भी बताया गया था हम आनंद के अंश हैं आनंद के अंश है भला आनंद का भी अंश होता है हम रसगुल्ला खाते हैं हम माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हैं आनंद मिलता है तो भला वो वो आनंद का कोई अंश हो सकता है ये तो जड़ आनंद है जो असली आनंद होता है वो तो सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वांतर जामी सर्व व्यापक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान होता है, है? हा वही बार है पिता बेद कहता है एक बार भृगु महाराज अपने पिता ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी वरुण के पास जाकर पूछते हैं ब्रह्म किसे कहते हैं तो चार पांच बार साधना कर करके आए और अंत में बताया आनंदो ब्रह्मात आनंदात देव कल विमानी भूतानी जायन्ते आनंदे न जाता नी जीवंती आनंदम प्रयंत बिशंति तैतरीयोपनिषत तीसरे अध्याय का तीसरी बल्ली का छठवां अनुबाक आनंद ब्रह्म है ब्रह्म में आनंद है इतना तो ऐसे बोलते हैं लोग ब्रह्म में आनंद ऐसा ना बोलो नहीं तो फिर कैसा होगा जैसे रसगुल्ला होता है छेने का होता है ना एक गुल्ला वो रस में डुबो देते हो तब रसगुल्ला बनता है तो क्या भगवान अलग वस्तु है आनंद अलग वस्तु है भगवान में आनंद आया या भगवान आनंद में डूबा ऐसा क्यों बोलते हो भगवान में आनंद है भगवान ही आनंद है ऐसा बोलो आनंदो ब्रह्म ये नहीं लिखा है वेद में आनंदो ब्रह्मणि ब्रह्म में आनंद है ऐसा नहीं फिर और आगे वेद कहता है और रसो वही सहा वो रस है आनंद है और रसो वही तस्मिन नहीं कहा वेद ने उसमें रस है ऐसा नहीं वो स्वयं रस है तैतरियोपनिषद दूसरी बदली का सातवां अनुबाक कप्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स वो आनंद ब्रह्म है वेद कह रहा है दूसरी बल्ली का सातवां अनुवाद तैतरीोपनिषद तस्मा तस्माद विज्ञान मैयाद आत्मा आनंद तैत्तरियोपनिषद दूसरी बल्ली का पांचवा अनुभाग वो आनंद स्वरूप है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नदाचन तैत्तरियोपनिषद दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग यह मंत्र दूसरी बल्ली के नाव अनुभाग में भी है ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद में भी है ये मंत्र सांडिल्योपनिषद में भी है दूसरी बल्ली दूसरे अध्याय का पहला मंत्र और यह मंत्र सरभोपनिषद में भी है बीसवा मंत्र अर्थात आनंद ब्रह्म है भगवान है परमात्मा है सवाएश स रसतम छादोग्योपनिषद एक एक तीन रसम लब्धवा सुखी भवत कठ रुद्रोपनिषद का सत्ताइसवा मंत्र विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषत् तीसरी प्रपाठक्या तीसरे अध्याय का नौवे खंड का अठाइसवा मंत्र ये महोपनिषद में भी है मंत्र विज्ञानमानंदम ब्रह्म दूसरे अध्याय का नौवां मंत्र अरे वेद को छोड़ो राम भागवत को लो भागवत में कहा गया आनंद मात्र मिध मा मा बर्चा वो ब्रह्म वो श्री कृष्ण आनंद मात्र है आनंद मात्र तीन नौ तीन सत्य ज्ञानानंद मात्रिक रस मूर्त दस तेरा चौवन भागवत वो आनंद सचित आनंद आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घतापम कुब्जाने आनंद का आलिंगन किया श्री कृष्ण का किया था कि अरे वो आनंद है 10 अड़तालीस सात केवला अनुभवानंद नंद सर्व सर्वबुद्धिद्रिक 10 3 13 आनंदम परमात्मानम 11 26 1 ब्रह्म संगीता भी कहती है आनंद चिन्मय ज्वल विग्रहस्य तमहम भजामी ये ब्रह्मा का वाक्य है सच्चिदानंद विग्रह पांच एक और वो दूसरा वाला पांच बत्तीस ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि भगवान का एक नाम है आनंद हम उसके अंश है पाद्य विश्वाभूतानी त्रिपाद्यामृत दिवी पुरुष चुक्त का तीसरा मंत्र ये मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है तीन बारह छे ये त्रिपाद विभूति नारायणो परिषद ने भी मंत्र है चार एक अर्थात जितने भूत हैं जीव हैं ये मेरे अंश हैं स्वकृत पूरे स्वमी स्व बहिंतर तव पुरुषं बदंत शक्ति धृतो सकृतम दस सत्तासी बीस वेदस्तुति है भागवत में वेद कह रहे हैं सब जीव महाराज आपके अंश हैं। ममांशो जीवलोके जीव भूत सनातना पंद्रह सात गीता सनातन अंश है सब जीव मेरे अंश क्यों कहते हैं जी इसलिए ये भगवान की हम शक्ति है शक्ति व्यंजयती कौन शक्ति है भूमिरापो नलो वायुखम मनो बुद्धि वच अहंकार में भिन्ना प्रकृति रस्त धरा अपने तस्त्याम प्रकृति विद्य पराम जीव भूत महाबाहो हो ये एकदम धार जगत सात चार सात पांच गीता भगवान की पराशक्ति हैं हम लोग अंश हैं तो जब आनंद के अंश हैं तो और चाहेंगे क्या गधे की अक्ल से समझो हम लोग क्यों आनंद चाहते हैं आनंद के अंश है इसलिए चाहना पड़ेगा कोई करोड़ों कल्प प्रयत्न करे कि हम दुख चाहे इम्पॉसिबल आनंद के अंश हो तुम तुमको आनंद ही चाहना पड़ेगा और ए, एक क्षण को तुम बिना कर्म किए नहीं रह सकते इसलिए प्रतिक्षण आनंद के लिए ही सोचना पड़ेगा कर्म करना पड़ेगा प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस और क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है अनंत जन्म बीत चुके इसलिए अनंत जन्मों से हम उसी एक आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करते चले आ रहे हैं लेकिन अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं मिला लवलेश सुखा कर्माण करो तिलोको को नई सुखम अन्य दुपारम अंबा बिंदु तो भूयस ततएव और दुख मिल रहा है उसे करते तो हम सुख के लिए है सब कर्म मिलता है और दुख अकेले थे जब हम पैदा हुए कोई फिकर नहीं भूख लगी रो दिया माँ वे दूध पिलावे ठंड लगी रो दिया पेट में दर्द रो दिया न कहीं और अटैचमेंट न कोई बीमारी और बड़े हुए ये माँ है ये पापा है आप मम्मी पापा में अटैचमेंट हुआ बीमारी लगी मम्मी को कोई मुसीबत आई रोने लगा बच्चा तू क्यों रो रहा है अरे और तो और, आप लोगों को मैं मजाक बताऊं, छोटे से बच्चे से जब मैं कहता हूं आप प्यार कर ले और वो करके जाता है तो उसकी मम्मी को जब मैं चिपटाता हूं ये देख मैं प्यार कर रहा हूं हमको मारने लगता है ये अटैचमेंट हो गया उसको मम्मी से स्वार्थ हल होता है ना और बार बार बताया मम्मी ने मैं तेरी मम्मी हूं मैं तेरी मम्मी हूं और आगे बढ़े मैम साहब आ गयी एक अब क्या बात है और अटैचमेंट हो गया अब और बच्चे कच्चे एक दो तीन चार हुए और बढ़ता गया अटैचमेंट अब बच्चों के बच्चे हो गए और नाती पोते बड़े विभोर हैं बूढ़े महाराज रह कितना बड़ा परिवार है एक का एक्सीडेंट हुआ हा? क्या हुआ वो नाती का एक्सीडेंट हो गया अरे कहा हो गया कहा होगा अरे आपका नहीं हुआ है आप क्यों परेशान हो रहे हैं अरे आ, मेरा नाती है <laughs> नाती भी पोते भी दामाद भी सब जगह सबका दुख अब अपना तो है ही है आज ये बीमारी है कल ये बीमारी है काम क्रोध मोह, वो अलग है ये देखो हम तो जब पैदा हुए तब इतने थोड़ी सी लिमिट में थे अब तो दुख बढ़ता गया बड़े हो गए और पैसा वैसा हो गया पचास गाड़ी हो गई पचास कोठी हो गई आ, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसका ड्राइवर भाग गया उसका ये हो गया उसका आ, पागल नहीं हो गया लेकिन डिप्रेशन तो हो ही गया हम नींद की गोली खा के सोता है वो खरबपति ये हाल है हम लोगों का तो हमने ये जो मैं कौन और मेरा कौन का समाधान नहीं किया उसका ये सब परिणाम है तदर्थ वेदों शास्त्रों में गए उन्होंने कहा तुम जिसके अंश हो उसको जानो उसको प्राप्त करो जैसे नदी समुद्र में पूर्ण हो जाती है ऐसे ही तुम पूर्ण हो जाओगे लेकिन भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है फिर भगवान ने कहा ओ, मैं जिस पर कृपा कर देता हूं वो मुझे पा सकता है उस कृपा की शर्त भी आपको बताई गई कर्म ज्ञान लेकिन वो भी आपको आनंद नहीं दे सके दोनों मार्ग फिर भक्ति की शरण में आए एक भक्ति बची है उसी से काम बनेगा और उस भक्ति की अधिकारित्व के बारे में कल आपको बताया गया कि भक्ति के साथ अधिकारी हैं कोई भी हो उस संबंध में कल को कल मैंने आपको अंत में बताया था कि भगवान से जान कर प्यार करे या अनजाने में प्यार कर ले अनजाने में प्यार हा बड़ा सुंदर लड़का है लट्टू हो गया मन उस पर या वो हमारा बेटा है अथवा हमारा बाप है किसी रिश्ते से वीम यावान यश चाश्म यादृशा मैं क्या हूं ये बिना जाने भी अगर कोई मुझसे प्यार कर ले मन का मन का ये जबान से बोले तुम्हें वो माता चे पिता तुम्हें ये नहीं चलेगा मन का प्यार तो वो मेरा भक्त है मैं उसको गोलोक दूंगा जो जान के प्यार किया उसको भी गोलोक दूंगा जो बिना जाने किया उसको भी 11 11 33 इसी विषय में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी एग्जाम्पल है गोपिया सुखदेव परमहंस ने अपने शिष्य परीक्षित से कहा कि तमेव परमात्मान जार बुद्ध्यासंगता जहुर्गुणमय देहम सद्या प्रक्षीण बंधना दस तीस ग्यारह जार बुद्धि से अर्थात घर में पति है चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे उसको जार कहते हैं श्री कृष्ण से चोरी चोरी प्यार कर रही हैं गोपियां प्रियतम मानकर बेटा मान कर नहीं बाप मान कर नहीं वो माथा ठन का परीक्षित का राजा था ना वो पहले उन्होंने कहा गुरुजी मैं एक प्रश्न करूं हाँ हा बोलो कृष्णम विदुप परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्ताम गुणधिया कथम दस वंतीस बारह ये गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी और घर में पति भी था और ये गलत काम किया उन्होंने वो कैसे तर गई तो सुखदेव ने डाटा उत्तम पुरस्कार सिद्धिम यृषि केशम की मुताधु छिया अरे मूर्ख मैंने अभी पहले बताया था ना कि शिशुपाल भगवान के लोक को तो गया साव गाली देने वाला हा बताया तो था तो जब साव गाली देने वाला दुश्मनी करने वाला शिशुपाल को गो मिला तो गोपियां तो प्यार करती थी श्याम सुंदर से उनका नुकसान नहीं करती थी और कितना प्यार करती थी बताऊ यते सुजात ये सुतचरणुह स्नु भीता शनि प्रिय दधीम कर्कशेशुना टवी कूर्पाद तद्यथते न किदिभ्रमतिधीदायुषा न दस्त उन्नीस nice, भागवत जब ब्रह में बहुत जलने वाली अवस्था हो जाती थी गोपियों की तो श्री कृष्ण के चरण के निचले हिस्से को अपनी छाती से लगाती थी ध्यान दो चरण के निचले हिस्से को तो धीरे से लगाती थी कि मेरे अस्तन श्याम सुंदर के कोमल चरण में चुभ न जाए कोई सोच सकता है ऐसा प्रेम संसारी स्त्री पति का प्रेम जो इसका अनुभव है आप लोगों को अरे मां बेटे का धर लो एक बच्चा खो गया है चार दिन से माँ रो रही है बच्चा मिल गया अरे पप्पू जोर से चिपटा लेती है अपने सुख के लिए बच्चा छटपटा जाता है उमला है मैं लेकिन माँ भूल गई कि धीरे से चिपटाना चाहिए इस बच्चे को छोटा है अपने सुख के लिए जोर से चिपटा लेती है स्त्री पति तो चिपटाते ही है वो तो दोनों मजबूत है ठीक है अपने सुख के लिए और गोपियां श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं जिनके चिपटाने में अनंत आनंद है ये गधों और चुड़ैलों के चिपटाने में क्या आनंद कितना है वो ब्रह्मानंद भी जहां निछावर है वहां भी धीरे से चिपटाती तो गधे उन गोपियों के बारे में तू डाउट करता है कि क्यों चली गई गो लोग सुन <laughs> कामम क्रोधम भयम् स्नेह नईक्यम सौहार्द में नित्यम हरऊ विदो जानती हिते काम भाव से क्रोध भाव से भय से स्नेह से दुश्मनी से किसी भी भाव से मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए उसको भगवान का लाभ मिलेगा जैसा मैंने कल बताया था जान के अमृत पियो या अनजाने में पियो अमर हो जाओगे जान के जहर पियो या अनजाने में कोई पिला दे मरोगे जान करके कोई सती होने जाए उसको भी जलाएगी आग और किसी को पकड़ के अग्नि के कुंड में डाल दो उसको भी जलाएगी नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा था ध्यान दो तस्मा बैरा अनुबंधे न भये नवा, स्नेहात कामे नात कथन चिन्ह क्षते पृथक सात एक पच्चीस भागवत चाहे बैर से मन का अटाइटमेंट हो जाए और चाहे निर्भरे बिना बैर के और चाहे भय से कंस का भय से अटैचमेंट हो गया था आसीना संुंजाना परजतन महीम चिंतानो ऋषि केसो मतन मयम जगत कंस का ये हाल हो गया जो चीज उसके सामने आवे अरे इसमें भी श्री कृष्ण है अरे इसमें भी श्री कृष्ण है खाना नहीं खा सके बेचारा इसमें भी श्री कृष्ण बैठा है मैं कैसे खाऊं दस दो चौबीस भागवत तो नारद जी ने कहा काम द्वेशात भयात स्नेहा भक्त मन आवेश तदम हित बहब गता काम भाव से क्रोध भाव से स्नेह से भय से कैसे भी मन का अटैचमेंट हो जाए एग्जांपल भी दिया साथ एक वंतिश गोप्या कामाद भयात कंसो द्वेशात चैद्यादयो नृपा काम भाव से गोपियां गोलोग गई उन गोपियों की चरण धूल ब्रह्मा शंकर उद्धव चाहते हैं भय से कंस शिशुपाल से दुश्मनी करने वाला शिशुपाल भी गो गया सात एक तीस तस्मात के ना ना, किसी उपाय से भी मन भगवान में लग जाए उसका कल्याण हो जाएगा सात एक इकतीस तो जान कर भगवान से प्यार करो या अनजाने में कर लो तो भी गोलोक जाओगे इतने दयालु हैं श्याम सुंदर उन्होंने सोचा है सब जीव हमको जानेंगे कैसे अरे भाई जानेंगे के लिए बुद्धि चाहिए भगवान वाली वो तो है ही नहीं तो फिर कैसे हमसे मिलेंगे तो उन्होंने कहा देखो जी तुम बिना जाने ही हमसे प्यार कर लो बेटा मान लो झा पर लगाओ मैं मार खाने को तैयार हूं गोप्या द कृता गावत या ते दशाश्रु कलिलाजन संभ्रमाक्षम भक्त भय भाव नया स्थित सा में विमोह कुंती कहती है हे श्री कृष्ण जब तुमको उखल में बांध दिया मैया ने और पतला सा डंडा लेकर के हिला रही थी आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी तेरी पिटाई करूंगी उस समय आपका क्या हाल था मैंने देखा था क्या हाल था वक्तम निनीय मुंह नीचे आंख से आंसू शरीर कांप रहा है और कभी कभी डंडे की ओर देख लेते हैं अब पढ़ा अब पढ़ा जिसके डर से यमराज कांपता है वेद कहता है विषास मात बात अब पबते भयादसाग्निस्तप भया तपति सूर्य दो तीन तीन पंचमी अरे भागवत कहती है मत बातोयम् बात सूर्यस्तपति सूर्य स्तपति मदभ वर्षतीन्द्र दहत्यग्नि मृत्युश्चर मत भयात मेरे डर से जमराज है वो एक बुढ़िया के पतले से डंडे के डर से ये हाल है उसका बुरा है मेरी तो बुद्धि खिन्न हो गई तो भगवान से ये भक्ति मार्ग वाला जो संबंध है ये सबके लिए भगवान ने फ्री में कर दिया जानो न जानो मुझसे प्यार कर लो बस बाप मानते बेटा मानते प्रियतम मानते अरे दुश्मन न मानना वो तो शिशुपाल में पावर थी और उस समय श्री कृष्ण थे तुम तो बस इन्हीं चार भावों में दास्य भाव सख्य भाव बात्सल्य भाव माधुर्य भाव डिटेल फिर बताएंगे और हाँ वो जो सौन का दिक परमहंसों ने प्रश्न किया था उसका उत्तर सूत जी ने सोच लिया है उन्होंने कहा हम कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की लाडली।